एवं व्यवहार काले निजानंदं भावेति तत्र तथा दृष्टान्त ज्ञान व्यवहार काल में भी वासनानंद की उपेक्षा करके मुख्यानंद में तत्पर तत्पर होकर उसका ही चिंतन करता है निजानंद है मुख्यानंद किसी दृष्टान्त देते हैं पर नारी पराव्यसनिनी। जग्रा गृहकर्मण नारी गृहकर्मी सदैवास्वादयत्यस्वादया पर संगकर्मी आवाद जो नारी पर व्यसन पर पुरुष के साथ संबंध वाली गृह कर्मणी व्यग्र होने पर भी तदेव परसंग रसायनम अंत स्वादयती पर संसंग को रसायन जैसे मात्र बड़ा आनंद उसके ही चिंतन करती है इसी प्रकार ज्ञानी जो ब्रह्मानंद का चिंतन हमेशा करता है व्यवहार करने पर भी नारी द्रियकर्मनी द्रियकर्मनी। दष्टा योजना दष्टा घटते शुद्धे शुद्धे धीरो विश्रांति धीरो विश्रागतरो विश्रागत तदेवास्वादयातया बाहिर बहिव्यवहरन्यवहार एवं, एवं परे शुद्धे धीरो परे तत्व शुद्धे विश्रांति आगत धीर तदेव अतरादयती बहिर्व्यवहरन अंतर आस्वादय परे तत्व शुद्धे पर तत्व विश्रांति को प्राप्त किया गया धीर विश्रांति क्या हम ज्ञान हो गया पर बहिर्वहरण अन्य के दृष्टि से बाहर व्यवहार करता हुआ भी तदेव अंतर आस्था देती जो परमानंद रूप है उसका ही आस्वादन करके आनंद रहता है बाहर बाहर करते समय तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी तब हो जाता है तो निंदा करे स्तुति करे सुख दुख कुछ हो अंदर उसे आनंद में स्थित रहता है तो है है वो व्यवहार करते हुए भी उसको धीर कहा वही है, बाहर शब्द आदि से विकार को प्राप्त नहीं करता है तो है, जो बाह्य से विकृत हो जाता है राग जैसे क्रोध हो जाता है उसको धीरा नहीं कहा जाता है सामान्य जो अधीर है चंचल है बहिर्मुख है थोड़ी कुछ कहा तो खुश हो गया थोड़ी कुछ है, मुख काला पड़ गया थोड़ी कुछ कहा तो क्रोध आ गया ऐसा नहीं धीरा होता है किसे धीरे शब्दार्थम आ धीरबल्यवल्यनंद साधवांचयानंद साधवांचयारस्कृत्याखिलाक्षास्कृत्याखिलाक्षा सच्चितायां प्रवर्तनम सच्चिताल्यानंद साधवांचया क्या यही धीरथ तो है ज्ञाने में धीरथ तो क्या है अक्षय प्राबल्य भी अक्ष अच्छा नाम प्राबल्य भी अच्छे इंद्रिय इंद्रिया प्रबल है बाहर दौड़ती है थोड़े समय मिला इंद्र भाग जाते है जब कुछ हुआ प्रमाद इंद्र इंद्रिय भाग जाते हैं इंद्रिय गोचर में कहा का, का, का, का विषय में भागते हैं अक्ष प्राबल्य आनवाद वांछया आनंद के आस्द की इच्छा से अखिल अक्षर तिरस्कृत चिंताया तीन्त प्रवर्तनम इस चिंता में प्रवृति ही धीर थे धीरे प्रभुत्व होता है अखिल अक्षरणी तिरस्कृत इंद्रिय के व्यापार को तिरस्कार करके इंद्रिया इधर उधर दौड़ते वो सब इंद्रिय को मन भी इंद्र के पीछे दौड़ता है और मन इंद्रिया के पीछे नहीं दौड़े तो कुछ नहीं कर सकती वो मानव ज्ञान क्या करेगा वो अक्षय इंद्रिय के व्यापार को छोड़ करके तिरस्कार करके अत चिंतायाम प्रवर्तन उस चिंता में जो आनंद परमानंद है उसकी चिंता में प्रवृत्त होता है जिस प्रवर्तन प्रवृत्ति है वही धीरत्व है और ज्ञान उसमें प्रवृत्त होता है प्रवृत्ति ही धीरत्व है इंद्रिया नाम ना पुरुष आकर्षण सामर्थ्य भी विषय अभिमुख ने पड़ो विषय में तो शांत बैठा है कोई बात नहीं विषय प्राप्त होने पर पुरुष को खींच लेते इंद्रिय पुरुष आकर्षण काम होने पर भी वो धीरे क्या करता है स्वरूप सुख अनुसंधान स्वरूप सुख अनुसंधान की इच्छा से सर्वाणी इंद्रिया इंद्रियों का तिरस्कार करके विषय प्राप्त होने पर इंद्रियों के साथ मान का संबंध नहीं होता है विषय में आग्रह नहीं तो तिरस्कार हो जाता है आनंदानुसंधान एवं प्रवर्तमान आनंद के अनुसंधान में ही ज्ञान प्रवर्तम हे ज्ञानी ओ प्रवर्तमस्में धीरत्म एक कच्चि धीर प्रत्येक आत्मा आवृत चक्षु रम तत्व पहां जिखा व्यथनत सायुभु तस्मा परां आत्मन ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को प्रतिहिंसा कर दिया जाने बना दिया तस्म पर सब लोग बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं देखते कोई धीर ही कष्ट धीर प्रत्येक कोई धीरे प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है ऐसे करता है आवृत चक्षु इंद्रियों का अपने से छोड़ कर हटा करके तिरस्कार करके ऐसा क्यों करता है अमृतत्व अमृतत्व की इच्छा करते हुए परमानंद की इच्छा करते हुए इंदिरों का परम विषय हटा करके कोई धीर पुरुष ही साक्षात्कार करता है उपनिषद में कहा गया है विश्रांति शब्द से विवक्षितम अर्थम सदृष्टान्त माह पर विश्रांति को प्राप्त करता है वो विश्रांति को जो प्राप्त करता है उसको कह सकते अर्थ दृष्टांति के साथ है भारवाही शिरो भार मुस्ते विश्रम ग्रि संसारकृति त्यागे सादृग बुद्धिस्व्रम गतः या बुद्धि हाँ एवं तत्व परेश आगत ये ज विश्रांति है विश्रांति शब्द से विवक्षित अर्थ तो भारवाही शिरोभार मुक्तवा मुक्त विश्रम गार कोई लेकर चलता है शिवरे में तो, तो शिरोधार छोड़कर के विश्राम के प्राप्त करके आनंद से बैठता है संसार व्यापृति त्यागे आगे बुद्धि तो विश्राम संसार व्यापार है अनाधिकाल से संसार में भटकता है जन्म जन्मगान चक्र में जो ज्ञान हो जाता है संसार व्यापार त्याग करने पड़ो तृतकृत बुद्धि चादुर् बुद्धिस्तु विश्राम यही विश्रांति शांत हो जाता तभी शांति आनंद को प्राप्त करने पर शांत विश्राम को प्राप्त किया जब तक शिव में है भार तब कष्ट रहता है शरीर भार को छोड़ दिया अपन स्थान पहुंच गया आनंद हो गया यथा लोके भारम बहन पुरुष श्रम का हेतु तो शरीर में भार, उसको छोड़कर परितेज श्रम रहित तो होता है तथा तो हो संसार व्यापार त्याग सती श्रम रहित अस्मी अस आसम नहीं समरहित अस्मी जायमाना या बुद्धि सा विश्रम शब्द उचित श्रम यही विश्राम श्रम रहता तो हूं ये बुद्धि हो जाती है बुद्धि तो इधान अर्थमा अभी फलित अर्थ कहते हैं परमां प्राप्तस। परमां प्राप्तस। तथा सदा विश्रा परुख दशायाद सदानंदकत तत्परत्पर विश्राउदी तथा परमा विश्रांति प्राप्त होदासीन्य विश्रांति को प्राप्त करता है जब ब्रह्मानंद अनुभव करता है पहले कहा था उदासीन अवस्था में वासना नंदी की उपेक्षा करके ब्रह्मानंद का अनुसंधान करता है पहले कहा था यथा औदासन्य तथा सुख दुख दशाश तद आनंद एक तत्पर अवती उदासन में वासनानंद का छोड़ करके ब्रह्मानंद अनुसंधान करता है ठीक इसी प्रकार उदासन में तो सुख दुख नहीं और सुख दुख दशा सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त हो उसमें भी उसकी उपेक्षा करके ब्रह्मानंद में एक तत्पर हो रहता है जिस प्रकार उदासन अवस्था में वासनानंद है उसकी उपेक्षा करके ब्रह्मानंद अनुसंधान करके रहता है इसी प्रकार सुख दुख इंदिराजन्य प्राप्त होने पर भी उसके उपेक्षा करके परमानंद आनंद तत्पर होकर रहता है इसे बाह्य सुख दुख सुखे दुख में उद्विघ्न भी, नहीं होता है तो में नहीं अपने स्वर्त में रहता है परमान का सा निया विश्रांति निश्चय शांति उक्त लक्षण प्राप्त पुरुषों सदासन दशाएं यह था जिस प्रकार उदासन काल में परमानंद आस्वादन तात्पर्य पहले कहा था उदासन काल में परमानंद आस्वादन में तत्पर होता है ठीक इसी प्रकार एवं तथा सुख दुख प्राप्त हेतु प्राप्ति काल भी सुख दुख उसके साधन सुख साधन दुख साधन हेतु प्राप्त होने पर भी तद अनुसंधान परित्यज सुख दुख उसके साधन का अनुसंधान चिंतन छोड़ करके निजानंद आस्वादन तापर्यती अपने स्वरूप मुख्य आनंद का आस्वादन में ही तत्पर होकर रहता है तो। दुख का क्या लक्षण है किसके माली में सर्व प्रतिकूल वेद सर्वेश अनुकूल वेदन सुख है प्रतिकूल वेदन दुख है दुख से प्रतिकूल दुख प्रतिकूल है तुसंधान इच्छा दुख का अनुसंधान करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि दुख प्रतिकूल है किंतु वैसे सुख तो अनुकूल है क्योंकि अभी कहा सुख दुख समय में भी उसका अनुसंधान छोड़ करके ब्रह्मानंद में चित होता है अभी शंका कहते दुख प्रतिकूल है मनुष्य उसके अनुसंधान करने की इच्छा होगी नहीं नहीं।, नहीं नहीं क्योंकि प्रतिकूल है किंतु जो का सुख तो अनुकूल है पुरुष सुख तो तो तो तो के सुखा, अनुसंधान अनुसंधान, अनुसंधान की इच्छा क्यों नहीं होगी यहाँ तक शाह तषय संपादना द्वारा अतीब बहिर्मुख तो आपदन है ना वैसे सुख अनुसंधान करने की इच्छा होने पर फिर तो विषय संपादन करने की इच्छा होगी विषय प्राप्त तो नहीं हो तो दुख होगा विषय संपादन आदि से विषय प्राप्त नहीं हो विषय प्राप्त होने पर ही सेवन करने पर आगे फलम से दुख अतिव बहिर्मुखत्व तो आपादन करता है इसे निजानंद अनुसंधान विरोधी है स्वरूप अनुसंधान विरोधी होने से वैसे सुख अनुसंधान करने की इच्छा नहीं होती विवेकी की तद इच्छा भी विवेकी होना चाहते जो अभिवेकी वैसे के सुख की इच्छा करता है विवेकी इच्छा नहीं करता है क्योंकि स्वरूप आनंद का विरोधी है इसलिए सुखों की भी चाह नहीं होती यदि दृष्टान्त प्रदर्शन पूर्वक दृष्टांत देखा करके कहते है अग्नि प्रवेश है तो धीन श्रृंगारे यादृशी तथा तथा धीर सेोदित विषय अनुसंधान विरोधिनी अग्नि प्रवेश तो श्रृंगारे आदर्श तो धी तथा धीर से अनुसंधान उदेति विरुद्धी उदे कोई स्त्री सती होने के लिए अग्नि में प्रवेश कर देते हैं करती है पति पर। तो उस श्रृंगार करके श्रृंगार भूषण करके अग्नि में प्रवेश करते हैं तो श्रृंगार है अग्नि प्रवेश का हेतु उस समय अग्नि में प्रवेश करने के लिए जब उसके निश्चय हो जाता है श्रृंगार के लिए बुद्धि होती है जैसे कैसे तथा धीरस्य विषय अनुसंधान विरोधिनी विरोधी नहीं ती उदेति का अनुसंधान का विरोधी होता विषय अनुसंधान विरोधिनी स्वरूप सुख में का अनुसंधान का विरोधी होता विषय विषय में यही बुद्धि होती है उदयती बुद्धि धी शीघ्रम देह विमोचन इच्छायाम सत्याम शीघ्र ही देह त्यागने करने के लिए दृढ़ इच्छा जब हो जाती है फिर उसको त्याग करने के विलंब होता है श्रृंगार करने के लिए तब तो विलंब कारण अलंकाराद कोई आकर कहते नहीं थोड़ा बस्तर पहना है कुछ अलंकार हुए। वो कहता जितने हो गया जल्दी सर्व सर त्याग करना चाहती अलंकार आदो यथा अग्नि प्रविष्टुर वैरस बुद्धि उत्पन्न अग्नि प्रविष्टुर प्रवेश करने वाले के? क्या है हो क्या होता है वैरस्य वैरस्यता बुद्धि उसमें की बुद्धि कोई अवंकार के लिए छोड़ना सा है जैसा हो एवं वैराग्य आदि साधन संपन्न से विवेक न जो विवेक है विवेक किसको कहेंगे वैराग्य आदि विवेक वैराग्य होने पर वस्तु तो विवेक है तो वैराग्य होना चाहिए वैराग्य नहीं होता है तो विवेक नहीं है विवेकी कहेंगे वैराग्य होने पर जिसका वैराग्य नहीं विषय में आसती है उसको विवेकी कहा जाएगा विवेक नहीं है इसलिए हमेशा विचार करे वैराग्य दृढ़ होता है तो विवेक ही, नहीं तो विवेक नहीं है अविवे की कहा जाएगा विवेक का तभी कहा जाएगा वैराग्य हो वैराग्य बढ़ता है तो विवेक हुआ वैराग्य नहीं बढ़ता है तो विवेक हुआ नहीं खाली शब्द से समझ लिया आत्मा सत्य समीचा ये विवेक नहीं है वास्तव विवेक हो तो वैराग्य दृढ़ होना चाहिए ब्रह्मानुसंधान विरोधी कौन विशेष को विशेष को ब्रह्मानुसंधान नहीं होगा विशेष को विषय संपादन करना उसके विषय में भोग करने पर अनुसंधान ब्रह्मांड अनुसंधान नहीं होगा इसलिए विषय सुखी में भी धीरे की चा, होती है तो मां बहुत विरोधी विषय सुखी अभी शंका करते है विरोधी विषय में सुख इच्छा नहीं हो किन्तु अप्रयत्न सौलभ्य न अबहिर्मुख हेतु विषय क्यों विरोधी विषय में सुख की इच्छा नहीं हो बिना प्रयत्न से सुलभ से जो प्राप्त हो जाता है अबहिर्मुख हेतु बहिर्मुखता नहीं अपने आप प्राप्त हो गया उसी विषय में इच्छा क्यों नहीं होगी ऐसा संक्रांत से कहते ही अविरोधी सुखे बुद्धि क्रमादेशा क्रमादेशा नंदे चमौ क्यास्ते क्रमादेशी क्रमादेशा काक का चक्षुम उसके एक आंख है दो छिद्र है कभी इधर देखे, देखेगा इधर उधर हो जाता है ये देखने वाले जैसे सामने काला है ना इधर है कभी इधर हो जाएगी इसी आंख से देखेगा इधर देखेगा इसी आंख से देखेगा दो एक ही आंखी दोनों छिद्र में हो जाता है ऐसा इसे दिखेगा ऐसे कर दिया तो इसी आंख से देखेगा इधर देखेगा तो इधर जाए इधर काके की चक्षु जैसी इधर उधर होता है इसे प्रकार बुद्धि सुखे ऐसा बुद्धि ऐसा बुद्धि काकाक्षिपद इत अभिवृद्धिखे स्वानंदे गुवी आस्ते ये बुद्धि विवेकी की बुद्धि क्रम से कभी अभिरुद्धि सुख में प्रारुद्ध से प्राप्त होता है के धानी सुख है अभिरुद्धि में और स्वानंद में गमनागम गमना करते हुए बुद्धि रहती है जैसे काका क्षे के अस्थित जैसे कभी तरफ कभी दाएं तरफ इस प्रकार अभिरुदी सुख में कभी स्वानंद में ये बुद्धि गमनागमन करते हुए रहती है इसमें दिया काी वत काक्षी उसका ही विवरण दृष्टात विवृति एक दृष्टि काकम दक्षिण नेत्रो या द्वये द्वये द्वये तत्विदो मतिदोति काकस्य दक्षिण नेत्रो एक, एक दृष्टि तक्त्य। याति आयाति एवं तत्व मती आनंद काम दक्षिण नेत्र वाम दक्षिण दोनों नेत्र दृष्टि एक ही दृष्टि चक्षु इधर उधर होती आयाद मती आनंद तत्वज्ञानिकी बुद्धि दोनों स्वरूपनंद में और अभिवृद्धि वैशिक आनंद में क्रम से जाती है, यथा यहा दृष्टि दृश्य से अनया दृष्टि दर्शन साधन चकुरी सबसे अनयाकमे वाहम दक्षिण नेत्र वाहमदक्षिणनेत्र गोलक दोलक में चक्षुरीके पर्या गमनागमने कौती गमना गमन यहाँ से आये थी पर एवं विवेकिन बुद्धि आनंद दिवे बुद्धि भी दोनों आनंद एक तो ब्रह्मानंद है और एक अभिरोधि सुख आनंद वैसे तो दोनों में गमना गमनागम करती है बुद्धि में विचार विस्तार करते ही भुंजानो विषयानंद ब्रह्म तत्व द्विभाषाद विद्या लौकिक वैदिक विषयानंदम ब्रह्म भुंजानो तत्वी विभाषाभिज्ञव उभ विद्यात बौद्धिक दोनों आनंद एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद बहु दिभाषा अभिज्ञव कोई के दो भाषा जानते है द्विभाषा अभिज्ञ दो भाषा जानने वाले दोनों भाषा समझ लेंगे जैसे द्विभाषा अभिज्ञ कभी तो मालयालम भाषा में बोलेगे कभी हिंदी बोलेंगे बोलते है ना नहीं कभी अपनी भाषा बोलेंगे कभी भाषा बोलेंगे द्विभाषा अभिज्ञ बद उल लौकिक वैदिक विद्या लौकिक और वैदिक दोनों को जानेगा सत्य ज्ञान लौकिक आनंद को भी ग्रहण करेगा और ब्रह्मानंद को एक भाषा जानने वाला एक आनंद को ग्रहण करेगा दोनों को नहीं एक भाषा एक भाषा को समझेगा दूसरी भाषा नहीं समझेगा किंतु द्विभाषा अभिज्ञ जैसे दोनों भाषा को समझ लेता है ठीक तो है इस बात तत्विधि विषयानंदम ब्रह्मानंद भूंजानो उ लौकिक वैदिक विद्या लौकिक वैदिक दोनों विषय और ब्रह्मानंद लौकिक विषय आनंद वैदिक ब्रह्मानंद दोनों को समझेगा प्राप्त करेगा तत्व विधि ंद है और उपनिषद वाक्य वेदांत वाक्य से ज्ञान होता है आनंद है लौकिक वैदिक उभ दो विषय आनंद और ब्रह्मान दोनों को जानता है भाषा द्वय वेदिवत दोनों भाषा का जानने वाले जिसे दोनों भाषा को समझ लेता है ऐसे ज्ञानी लौकिक आनंद वैदिक आनंद दोनों को ही ग्रहण करता है आनंद करके स्थित रहता है अभी शंका करते दुखानुभव समय में हो दुखानु उद्वेग होगा में निजानंद अनुभव होगा दुखानुभव दशायाम उद्वेग सती कथ निजान अनुभव एसा देते, दुख प्राप्त न चोद्वेगो यम यदि गंगा मग्नाध का पुस शीतस्म धीर्थ विवेक दुख प्राप्त होने पर न तो उद्वेग यथापूर्वम और ज्ञान अवस्था में दुख दुख साधन प्राप्त करने पर उद्वेग होता है ज्ञान होने पर यथापूर्वम नग यह तो विद्विक दोनों को जानता है लवके व्यवहार काल में भी ब्रह्मांड अनुभव करता है इसे दुख से उद्विग्न नहीं होता है गंगा मग्न अर्धकाय पुणस अभी कोई घर में सीता जाकर अर्धा तो गंगा में डूब गया यहाँ तक तो नीचे ठंडा लगती ऊपर गर्मी में गंगा मग्ना अर्धकार गंगाया मग्न गंगा मग्न अर्धकाय ये जिस पुणेश का अर्ध सर्व गंगा में डूबा हुआ शीतो बुद्धि उष्ण बुद्धि दोनों है ऊपर घर में नीचे शीतोष्णी दोनों है इस प्रकार दुख प्राप्त होने पर भी ब्रह्मानंद तो का अनुसंधान करता है ज्ञान यह तो क्या स्मारत कारण आज विवेकी विद्युत दोनों को जानने वाला लौकिक और वैदिक व्यवहार उभय उभयता लौकिक वैदिक दोनों को जानता है विषय आनंद और ब्रह्मानंद अतः दुख प्राप्त हो भी दुख प्राप्त होने पर पूरा वाथ अज्ञान दशा में अज्ञान अवस्था में तो उद्विग्न होता था ज्ञान होने पर नद्वेग क्योंकि विवेक ने तदा तदा बुद्धिमान विवेक से बोध हो जाता है स्वरूपानंद का अनुसंधान करता है के में उद्विघन नहीं होता है अतः दुखानुभव नुखा अनुभव काले भी निजानंद अनुसंधान होने पर भी स्वरूपानंद का अनुसंधान कर सकता है करता है युगपतो उभ अनुसंधान दृष्टान्त दिया दोनों गंगा में डूबा ऊपर थोड़ा गर्म लगता है नीचे ठंडा है इसी प्रकार विषय दुख प्राप्त होने पर भी सर्व आनंद अनुभव करता है जैसे अभी यहाँ तक गंगा में थोड़े दुख लगने पर भी आनंद लगता है इसी प्रकार थोड़े विषय दुख होने पर भी आनंद निश्चित है ओम फलित म इतं जागरणे तत्व विदो ब्रह्म सुखम सदा भाति तद्वासना जप् तद्भासते तथा विदो सदा भाति तथा सदा ब्रह्म जागरणे भाति तत्विद जागरण अवस्था में हमेशा ही ब्रह्मान होता है तद वासना जन्य स्वप्न तथा तद जिस प्रकार जागरण में तत्व तो ज्ञानी को हमेशा ही ब्रह्मानंद का भान है उसी प्रकार तद वासना जन्य स्वप्न जागरण वासना जन्य स्वप्न तथा तद भाषते तत्कार ब्रह्म होता है सदाच सुख दुख अनुभव सुख दुख अनुभव हो अथवा अथवादासीचित न केवल जागरण तद भान किन्तु स्वप्न अवस्था केवल जागरण में भान होता है स्वप्न अवस्था में भी भान होता है तद वासनाजन्य स्वप्न हेतु गर्भ विशेषण स्वप्न का विशेषण है वास्नाजन्य वास्नाजन्य होने के कारण सपने में भी भान होगा जागृत वासनाजन्य तो आज स्वप्न जागृत काल अनुभव होता है संस्कार वासना जन्य स्वप्न तथा तद सुखम तथा जागृत अवस्था में भासते, जैसे जागृत अवस्था में ब्रह्म सुख अनुसंधान करता है भान होता है इसे स्वप्न अवस्था में भी ब्रह्म सुख भान होता है नु स्वप्न सा आनंद अनुभव वासना जन्य सदी आनंद आशंका स्वप्न तो आनंद अनुभव वासनाजन्य तो स्वप्न में तो आनंद ही भान होना चाहिए ऐसा शंका करके उत्तर देते अविद्यासनाप्यस्तिदास स्वप्ने मूर्ख पदे वैस अविद्या वासना क्यों सुख दुखते अविद्यासना ब्रह्मानंद वासना है की वासना भी है जब तक तो प्रार्ध है तब तो तक तो अविद्या वासना भी है सनोत्थित अविद्यावासना से उत्पन्न होता है सपना, ब्रह्मानंद और अविद्यावासना दोनों अंसे ये सब ज्ञानी मूर्खवध एव सुखम दुखम से भी जैसे अज्ञानी सुख दुख प्राप्त करता है अविद्यावासना का अंसे स्वप्न अवस्था में भी मूर्खवध ज्ञानी सुख दुख अनुभव करता है न केवल आनंद वासना बला वा स्वप्न जाए आनंद वासना भी है अविद्यावासना भी है दोनों वासना से स्वप्न होता है ज्ञानी को किंतु अविद्या वासना बला अत तो वासना जन्य अविद्या वासना जन्य होने से अज्ञ मूर्ख आकार का अज्ञानिका जैसे सुख दुखानुभव होता है इसी प्रकार ज्ञानी का भी सप्ने में सुख दुख अनुभव होता है ग्रंथ संदर्भ है ना उत्तम औरतम निगम है थी पूरा ग्रंथ में जो कहा गया उसको निगमन करके कहते हैं ग्रंथे ब्रह्मा ग्रंथे प्रकाशक ब्रह्मा योगी योगी ग्रंथे कथमेस्दी योगी प्रत्यक्ष ये पांच अध्याय है ब्रह्मनंद ग्रंथ एक्श द्वादश त्रयदश चतुर्द पंचदश ब्रह्मनंद अभिदय ब्रह्मनंद नामक ग्रंथ है ब्रह्मानंद प्रकाशकम् प्रथमे प्रथम अस््याय योगी प्रत्यक्ष ब्रह्मानंद प्रकाशकम् उदीर योगी का प्रत्यक्ष ब्रह्मंद प्रकाशकम ब्रह्मानंद का प्रकाशक है योगी प्रत्यक्षम प्रथमे अस्वीन अध्याय उदीरित ये ब्रह्मानंद में से प्रथम अध्याय एकादश अध्याय प्रथम अध्याय योगानंद कहा गया योगानंद जिसे कहा योगी प्रत्यक्ष का विषय है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद का प्रकाशक है योगी प्रत्यक्षम इसी अध्याय में कहा गया ब्रह्मानंद नाम के अध्याय पंच पांच अध्याय ब्रह्मानंद का इसी ग्रंथ में अस्मिन प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय हुआ योगानंद सुसुतिवस्था और साम सुख दुखदशा चुवस्था में उदासीनावस्था में साम काल में सुख दुख अनुभव काल में भी सब प्रकाश रूप ब्रह्मनंद से प्रकाशकम स्वप्रकाश चिद रूप ब्रह्म वही आनंद वही स्व प्रकाश है वही ज्ञान रूप वही आनंद रूप ब्रह्म आनंद ही ज्ञान ही ब्रह्म एक उसका प्रकाशकम उसका प्रकाश को हु योग्य अनुभव रूपम प्रत्यक्ष का अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव है ज्ञानी योगी ज्ञानी के ऐसा अनुभव होता है ये कहा गया इधम च उपलक्षण आगम आदि आगम आदि भी प्रमाण बताया केवल योगी प्रत्यक्ष नहीं योगी का तो प्रत्यक्ष है प्रमाण आगम शास्त्र भी प्रमाण है क्यूँकी यहाँ भी देखा गया सब ते साम दर्शित्रुति मैत्राणी उपनिषद गीता वाक्य ये दिखाया इसलिए आगमन आदि भी प्रमाण है योगी अनुभव मुख्य रूप से कहा गया इति ब्रह्मानंदे योगानंद नाम प्रथम अध्याय सम्पूर्ण ब्रह्मानंद योगानंद नाम को एकादश प्रबंधा हुआ ओ श्लोक ब्रह्मान